प्रश्नोत्तर दीप माला शास्त्र समीक्षा जिज्ञासा वाल्मीकि रामायण और रामतृत मानस के पात्रों के चरित्रों में भेद क्यों दिखाई देता है समाधान यह सृष्टि अनादि है अनादि काल से आज तक कितने त्रेता युग हुए राम जी और सीताजी के कितने अवतार हुए कौन गिन सकता है कल्प भेद से चरित्रों में भी कुछ भेद हो जाता है आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो वहाँ एक प्रकार की लीला दिखाई देगी अध्यात्म रामायण पढ़ेंगे तो अन्य प्रकार की मानस पढ़ेंगे तो कुछ अन्य प्रकार की लीला दिखाई देगी इन लीलाओं में सम, समानता भी है और विषमता भी इसका एक कारण तो कल्प भेद से होने वाला लीला भेद है दूसरी बात यह है कि ग्रंथकार के दृष्टिकोण से भी कुछ अंतर आ जाता है किसी में एक भाव की प्रधानता होती है तो किसी में किसी दूसरे भाव की रामचरित मानस भक्ति प्रधान ग्रंथ है और बाल्मीकि रामायण इतिहास है राम जी ने मानस रूप में अवतार लिया था राम जी ने मानव रूप में अवतार लिया था इसलिए बाल्मीकि रामायण में मानव स्वभाव का कहीं उल्लंघन नहीं है इसकी विशेषता यह है कि इसमें मानव स्वभाव का प्राकट्य है और साथ ही ईश्वरता का अपलाप भी नहीं है रामायण में वर्णित सीता कभी राम पर नाराज भी हो जाती हैं ऐसी ऐसी बातें कह देती हैं जो कि मानस में वर्णित सीता कभी बोल भी नहीं सकती जब राम ने वन में सांस ले जाने से मना कर दिया तो सीता बहुत नाराज हो गई यहाँ तक कह दिया कि हमारे पिताजी अगर यह जानते कि आप हमारी रक्षा नहीं कर सकते तो आपके साथ हमारा विवाह नहीं करते यहाँ यही दर्शाया कि मानव क्रोध में कुछ भी बोल सकता है इसका मतलब यह नहीं कि उनका भाव राम जी के प्रति बिगड़ गया दशरथ के अंतिम समय में कौशल्या ने उनको बड़े कटु वचन सुना दिए कई कई ने जो बर्ताव किया उससे कौशल्या का चित्त बहुत व्यथित था अधिक दुख में व्यक्ति कुछ भी बोल देता है पर दशरथ के लिए उसके भाव में कोई गड़बड़ी नहीं नहीं थी मानव स्वभाव का इस ग्रंथ में बहुत स्पष्ट चित्रण किया गया है और साथ में भाव की भी विलक्षण ढंग से रक्षा की गई है चाहे वह का भाव हो या सीता का चाहे भरत का साथ में ही स्फरता देखो जब चौदह हजार राक्षस हमला करते हैं तब लक्ष्मण कहते हैं कि मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता पर राम कहते हैं कि तुम सीता को लेकर गुफा में जाओ मैं अकेला ही युद्ध करूंगा अकेला युवक चौदह हजार राक्षसों को समाप्त कर देता है कैसी स्फरता है मानस में मानव स्वभाव का इतना वर्णन न होकर राम सीता के आदर्श जीवन तथा उनकी भगवत्ता का वर्णन विशेष रूप से है क्योंकि इसमें भक्ति की प्रधानता है इसलिए दोनों ग्रंथों के चरित्रों में कुछ अंतर दिखता है यह अंतर किसी प्रकार के दोष को नहीं दर्शाता है।